माना हुआ को जान भी लिया जान भी लिया इसको माना हुआ को जैसा अप, पुत्र को कौन नहीं जानता पुत्र किस प्रयोजन के लिए है उसको हम पहचाना नहीं है मानव परंपरा अभी तक क्या परंपरा सोचा ईश्वरवादी परंपरा यह सोचा हमारा संतान ख्याति प्राप्त करेगा क्या ख्याति वेद मूर्ति बनेगा विद्वान बनेगा और शास्त्रार्थ में लोगों को परास्त करेगा अपना खड़ा को दूसरों के पूजा घर में रखाएगा यहां तक नमूने प्रस्तुत किए हैं इस बात को स्पष्ट करता रहा कि जाने हुए वे को जान ले यह लिखा है इस मुद्दे को अच्छे तरह से लोकगम्य होने के लिए स्पष्ट करता रहा मूल मुद्दा अभी तक की हमारा यात्रा रहे और ईश्वरवादी विधि से भौतिकवादी विधि से करके समझो। हम अभी शुरू किए हैं समझ के करो इस बात में जो ये तो बात कुछ तो आपको समझ में आ गया है इसके पहले कहा इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं कि जितने भी हम प्रयोगों में व्यर्थता को प्रयोग करते हैं प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग करना बन जाता है कैसे तो हम पहले जान लेते हैं भौतिक वस्तुओं का क्या प्रयोजन है भौतिक कार्यकलाप का क्या प्रयोजन है भौतिक परिणाम का क्या प्रयोजन है उसके बाद रासायनिक वस्तुओं का क्या प्रयोजन रासायनिक परिणामों का क्या प्रयोजन रासायनिक स्थिति गति का क्या प्रयोजन इन तीनों चीज को हम अध्ययन कर लेते हैं उसके बाद जीवों का क्या प्रयोजन भूनगी का क्या प्रयोजन सभी का प्रयोजनों को हम पता लगा लेते हैं इसका नाम है जानना उसी प्रकार मानव का प्रयोजन को पहचानते हैं उसके बाद इन सबका प्रयोजनों को हम जानकर मानकर प्रयोग करना बनता है इसके पहले बनने वाला नहीं मानव अपने प्रयोजनों को पहचानना होगा जीव संसार प्रयोजनों को पहचानना होगा वनस्पति संसार का प्रयोजनों को पहचानना होगा और खनिज संसार का प्रयोजनों को पहचानना होगा जानना होगा अच्छी तरह से जानने के बाद मानना होगा जानने का मतलब भी है जो ये जानने, जानने मानने की बात ही पहचानने निर्वाह करने की बात आती है ठीक है ना? ये ये इसके साथ जुड़ती है अभी इसको स्पष्ट करेंगे और थोड़ा सा भाई पदार्थ संसार का क्या प्रयोजन पूछा कि अभी इसके पहले एक सूत्र आपको सुनाए थे भाई हर आगे प्रगटन के लिए बीज पीछे स्थिति में बना रहता है परमाणु अंश में परमाणु अंश परमाणु बनने का बीज बना है परमाणु में अणु बनने की बीज बना हुआ है अणु में रचना की बीज बनी हुई है रचना बड़े से बड़े रचना धरती है धरती में रसायन संसार का बीज बनी हुई है और धरती में तो रसायन संसार में जो जीव संसार का बीज बनी हुई है और क्यों जीव संसार में मानव संसार उदय होने का बीज बना रहा है ये बात को अपने को अच्छी तरह से एक प्रकार से सोचना पड़ेगा क्यों इसको ये प्राकृतिक गवाही क्योंकि भौतिक संसार समृद्ध होने के बाद ही रासायन संसार प्रकट हुई रासायन संसार प्रकट होने के बाद ही जीव जीव संसार प्रकट हुई जीव संसार प्रकट होने के बाद ही मानव संसार प्रकट हुआ है ये गवाही रखा हुआ है। उसके बारे में और कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाने की जरूरत नहीं है प्रकृति में जो गवाहियाँ रहते हैं वो ज्यादा ज़्यादा जा, से ज्यादा उपयोगी सबको समझ में आने वाला होगा ऐसा मेरा स्वीकृति हम एक घर में बना लेते हैं एक छोटे से कमरे में बना लेते हैं वो जो है ना सबके पहुंचने वाला नहीं होगा ये प्रकृति में जो व्यवस्था है ये सबको पहुंचने वाला है सब जे सभी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा ही मानव है बाकी तीनों प्रकृति से जुड़ा ही ठीक है और पदार्थ है बाकी तीनों प्रकृति से जुड़ाई रसायन संसार है बाकी तीनों प्रकृति से जुड़ा है जीव संसार बाकी तीन प्रकृति से जुड़ाई ये जुड़े भी ये कोई चीज अकेले में कोई चीज नहीं है ये बात समझ में आता है इसका कारण बताया था कि सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है तो व्यापक वस्तु जैसा वस्तु निर्मल वस्तु कोई भी उसकी जरूरत नहीं जरूरत का खाका उसमें नहीं है ज्यादा कम का खाका उसमें नहीं है परिणाम का खाका उसमें नहीं है परिवर्तन का खाका उसमें नहीं है और ऐसे पावन वस्तु सहस्त्रित्व के बिना प्रमाणित नहीं हो पाया इससे बड़ी चीज क्या बता इससे बड़ी चीज बताया नहीं जा सकता ठीक है अभी वही चीज मनुष्य जो है ना ज्ञान ज्ञान संपन्न होने के पश्चात ये चारों अवस्था के साथ है प्रमाणित होगा चारों अवस्था में किसी को हम रात मार देंगे किसी को लूट मार देंगे किसी को सेंध मार देंगे हम अपने में प्रमाणित होंगे ऐसा सोचे वो क्या होगा सोच लो ठीक है ये अभी अभी तक हम चले हैं इस पर इसी प्रकार की निष्ठुरता धृष्टता माने क्रूरता को लेकर चले फलस्वरूप कष्ट में गिर गए गिरना ही था गिर चुके तो अभी यदि सदबुद्धि का प्रयोग करेंगे संभव है बचा कुचा जो शक्तियां हैं धरती की वो अपने में संभालने में योग्य हो जाए इस आधार पर ये हम प्रस्तावें रखें ठीक है ना आगे अब आगे मैं प्रवीण भाई को आमंत्रित करूंगा वे अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आएंगे प्रवीण भाई स्वयं एक मेधावी परिवार से संबंध रखते हैं और इन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित दो, दो संस्थानों से आई दिल्ली और आई अहमदाबाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और देश और विदेश में इन्होंने कार्य भी किया और इसके बाद इनकी इच्छा हुई कि अध्ययन विधि से सत्य को समझा जाए और इस सिलसिले में लगभग 10 वर्षों से बाबा जी के संपर्क में है और इस दर्शन के संपर्क में है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं आगे अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आई अगला बिंदु इसमें प्रमाण का है तीन प्रकार के प्रमाणों की बात की है अनुभव व्यवहार और प्रयोग और आगे लिखा है बाबा अनुभव ही प्रमाण प्रमाण ही समझ समझ ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही कार्य व्यवहार कार्य व्यवहार भी प्रमाण प्रमाण ही जागृत परंपरा जागृत परंपरा ही सह स्थित ठीक है ये एक ऐसा कुछ सूत्र बना जहां से शुरू किए थे वहां तक पहुंच गए है ना इसमें इस मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा उसके लिए अनुमति चाहिए तो मूल में क्या है हम अभी तक जो सोचते हैं, वो एक अनुग्रह विधि से सब कुछ ईश्वरवाद उसके बाद जो है ना सारे विकास के, विकास के नाम तो शुरू किया विज्ञान विज्ञान एक सीधा गति है ऐसा शुरू किया उसके बाद उसमें जोड़ हुई थोड़ा सा कि सीधा भी है तिरियक भी है मैंने थोड़ा सा टेढ़ा भी है और सीधा भी ऐसा ऐसा सीढ़ी बनाया तो कब तक पूछा कभी अंत विहीन कभी समाप्त नहीं होगा विकास उनके अनुसार किसके विज्ञान। वि, विज्ञान के अनुसार यहां पहुंचे हम ईश्वरवाद के अनुसार अनुग्रह से सृष्टि स्थिति लय होती है ये उन लोगों ने बताया अपने ढंग से इन दोनों उससे भौतिकवाद राजी नहीं हो पाया इसीलिए उसका प्रतिक्रिया विधि में वो चलती है ठीक है ना अभी जो है ना ईश्वरवाद भौतिकवाद के पास आकर के ये सब विज्ञान ठीक ही कर रहा है पहले उसको गाली देता रहा और सूली चढ़ाता रहा अभी उसको पूजा करता है बात बताया ठीक है कि यह घटना क्रम यहां तो हम जो समझा ये दोनों में जो घोषणाएं हुई है तौर तरीका अपनाये हैं उसमें मूल में पीछे के मुद्दे पर बताया था करके समझो एक तो ये अपने को ऐसा जगह दे दिया जिसमें करके समझने में हम कहीं पूरते ही नहीं क्योंकि करके समझने जाते हैं कुछ त्रुटियां होते हैं वो कु त्रुटि को ठीक करने जाते हैं और त्रुटिया होती है उस त्रुटी को और त्रुटि होती है ऐसा त्रुटि में हम फंस गए त्रुटियों के चंगुल में ही फंस गए हम ठीक है ना और उसके अंत में क्या हुआ हम कुंठा निराशा के शिकार हो गए हम यह मान लिया ये सब शास्त्र ठीक है लिखा हुआ ठीक है हम बेकूफ हैं इस कुंठा होने के योग्य हुए ईश्वरवादी विधि से ठीक है इस ढंग से क्या है इसके लिए शास्त्र में भी लिखा है आदमी जो है ना अल्पज्ञ है पापी है और वो है ये है वो सब अपने ढंग से ये हो गई अब ये आ गए तो क्या कर दिया कि जो है ना शुरू किया सब वस्तु को कैसे हम आदमी के सुख सुविधा के लिए प्रस्तुत करें अपने विज्ञान की तौर तरीका को ये मान लें तौर तरीका क्या है युद्ध करना है विज्ञान का तौर तरीका का मूल उद्देश्य क्या है युद्ध करना है युद्ध के सामरिक तंत्रों को हम उज्ज्वल बनाना है श्रेष्ठ बनाना है बढ़िया युद्ध करना उसके पहले क्या था भुजबल भुजबल में क्या थी वो तलवार चलाना तक पहुंचे थे ठीक है तलवार चलाने से बंदूक में अंतरित तलवार के पहले गुत्थम गुद्ध मुष्टि युद्ध उसको द्वंद्व युद्ध कहते थे मल्ल युद्ध कहते थे इस प्रकार से बात नाम दिया है हमारा किताबों में युद्ध की ए, किता युद्ध किया हुआ भागवत में रामायण में वो सब में इस प्रकार की नाम दिया तो इस प्रकार की करते रहे वो चल करके हम अभी आ गए यहां बैठे रहते हैं यहां से कोई बटन दबाते हैं वहां बम विस्फोट होता है यहां पहुंच गए ठीक है यहां पहुंचने के बाद अभी सोचने की मुद्दा तो बनी है इससे कैसा पार पाया जाए ठीक है वो अपने जगह की संकट का व्यवस्था बन गए अपने ही किया हुआ अपने संकट का व्यवस्था बन चुकी है एक तो ये बनी और हम जो बनाया हम प्रयोग करेंगे हम भी नहीं बचेंगे ये भी एक संकट की व्यवस्था बन गए अब दोनों तरफ में किस ओर दौड़ना है दौड़ लो बात बात ऐसा बना है तो उसके, उसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा है वो उसके लिए अपन ये कहे हैं समझ के करो समझ के करने से क्या होगा तो सबका प्रतिष्ठा है एक जितने भी ये है खनिज तंत्र है उसका अपना प्रतिष्ठा उस प्रतिष्ठा में हरियाली का बीज समायी और हरियाली आई रसायन तंत्र आई हरियाली आई हरियाली में जीव प्रतिष्ठा का बीज समाई जीव प्रतिष्ठा प्रकट हो गई उसमें जो है ना वो मानव मानव मानव को प्रकट करने की बीच समाये मानव आ गया मानव में मानव चेतना देवी चेतना देवी चेतना का बीज समय उसको छोड़ दिया क्या तिल अक्षत लेके तर्पण कर दिया इसको उसको तिलांजलि कहते हैं उसके उसके साथ फूल मिला लिया उसके नाम है श्रद्धांजलि क्या बात हो गई श्रद्धांजलि तिलांजलि दोनों देकर के अपन चले ठीक है किस बात की किस बात की तो हम अपने में सुधरने के लिए विमुख होकर वो सुधार के वो तिलांजलि श्रद्वांजलि समर्पित कर दे अभी जगह नहीं है किस वर्ष है वो तो बात है उस आधार पर हमने इस बात को तय किया भाई यदि आदमी सुधरेगा धरती के साथ अपराध मुक्ति होगी अपराध मुक्ति होने से धरती में बची कुछ ताकत अपने को सुधारने में लगेगी ऐसा मैं सोचा इसमें किसी को तकलीफ किस प्रजाति की तकलीफ बात ऐसा बनता इस तंग से बन करके हम कहा पहुंचे हेडलाइन क्या रहा है? प्रमाण की बात हो रही है प्रमाण मनुष्य को क्या था ईश्वर के कृपा के कृतज्ञ हो करके जीना के लिए उसमें था इसमें विवेश होने की जीने की बात आए अब प्रमाण पूर्वक जीने के लिए अपन शुरू करते हैं इसकी आवश्यकता है कि नहीं बिल्कुल प्रमाण क्या होगी पूछा अनुभव प्रमाण व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण प्रयोग प्रमाण को इस जगह में बताया है तो हमारे आवश्यकीय वस्तुओं को निर्माण करने में सदा प्रयोग होगी व्यवहार प्रमाण मनुष्य के साथ होगी ठीक है ना और अनुभव प्रमाण व्यवस्था के रूप में होगी ठीक है। तीन के लिए तीन जगह बताया और उसके बाद व्यवस्था कैसा होगा उसमें भी अपन पहुंचे हैं ठीक है थेके? और व्यवहार कैसा होगा उसमें भी पहुंचे हैं ठीक है ये तीनों जगह के बारे में प्रमाणित कैसे होंगे उसका सूत्र व्याख्या भी प्रस्तुत किया इस ढंग से इन तीन प्रमाण को अपन प्रस्तुत किया इसके पहले प्रमाण कैसा प्रस्तुत किया अभी विज्ञानी विज्ञानियों नए प्रयोग को प्रमाण मानते हैं प्रयोग में क्या चीज है पोते हैं यंत्र कोई यंत्र जो बोलता है वो प्रयोग है वो यंत्र जो बोलता है वह सत्य है ऐसा मानते हैं उसी आधार पर अपने तबीयत को भी बताने के लिए अंतर को लॉन्च किया ठीक बात है यह सब हमारा बाकी गति के लिए तो है ही है तो इस प्रकार से हम आ रहे हैं ये अंतर के प्रमाण के तले हम अपने को सुखी होने के लिए बहुत सारा प्रयत्न बना रहे हैं है ना? इसमें दो रहा है उसमें कुछ आसार भी दिखता है किसी में आसार भी नहीं दिखती है दोनों चीज हो रही है होते होते कहीं पहुंचेंगे ठीक है अपने अपने गति है तो इस बीच में अपन प्रस्ताव रखा तो मनुष्य अनुभव प्रमाण पूर्वक जीना व्यवस्था में बनता है व्यवहार प्रमाण पूर्वक जीना अखंड समाज के रूप में मानव के साथ जीना बनता है और प्रयोगपूर्वक जीना प्रयोग प्रमाण के साथ जीना हमारा आवश्यकता के रूप में छह वस्तुए छह प्रकार की वस्तुएं होते हैं क्या चीज आहार आवास अलंकार दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन इन वस्तुओं को उत्पादन करने के रूप में हम अपने को प्रयोग करते इस ढंग से तीन प्रकार से यदि हम अपने प्रमाण को प्रस्तुत करने का परंपरा बनाते हैं मनुष्य समाधान पूर्व समृद्धि पूर्वक जीना बनता है व्यवस्था में जीना बनता है ये प्रस्ताव के लिए ये तीन प्रमाण और इसके पहले हमारे बुजुर्गो ने प्रमाण के बारे में प्रस्तुत किया पहले शब्द प्रमाण बताया शब्द प्रमाण के आधार पर बहुत बड़े भारी लिटरेचर ने लिखा उसका नाम है कठोपनिषद उपनिषद पूरा का पूरा इसी के लिए वेस्ट हुई है ये शब्द ही प्रमाण उसमें ये प्रतिपादित किया है प्रणव शब्द को शब्द माना ठीक है उसके बाद जो है ना वेद को शब्द माना ऐसा माना इसमें ब्रह्म सूत्र में लिखा एक शेर शब्दम लिखा है उसमें शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया है ये तीनों वेद के शब्दों से इसको वर्णन किया नहीं जा सकता ऐसा लिखते हैं इस ढंग से वेद को भी शब्द माना है और उसके पहले वार को प्राणव को शब्द माना है। उसके आधार पर यह कहा शब्द ही प्रमाण और उसके बाद उसके संरक्षण में व्याकरण आई व्याकरण के अनुसार शब्द को ही पद माना वो जो प्रमाण माना ये पद माना प्रमाण पद ये ही है ये मान दिया मना दिया वो समय चला वो सब करके क्या क्या उथल पुथल हुआ आपके सामने इतिहास आई और उसके बाद जो है ना आप्तवाक्यम तो प्रामाण्य शब्द प्रमाण के बाद उसके बाद जो है ना प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाण आने प्रत्यक्ष रूप में जो होता है वो प्रमाण है। उसके बाद चौथा बताया है शास्त्र प्रमाण करीब करीब सभी शब्द है ऐसा बात माना जाए ठीक है इस ढंग से बात हुई उसके बदले में ये ये ये तीन प्रमाण को अपन अभी प्रतिपादित कर रहे प्रमाण चेंज हुए प्रमाण का विधि चेंज हुए और प्रमाण का जो स्वीकृतियां जो ये जो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होना चाहिए या प्रत्यक्ष अनुमान आगम विधि से होना है या जो है ना शब्द प्रमाण के आधार पर होना है उसको अपने को सोचने की मुद्दा है वो सोचने पर यदि किसी को ये लगता है ये हमको अनुभव प्रमाण मूलक विधि से ही हमारा प्रमाण पूरा पड़ता है उस वगैरह में वो अनिष्ठावान होगा ही ऐसा मेरा सोच ठीक है इसमें दो वाक्य थे बाबा प्रमाण ही समझ समझ हाँ, ही अपेक्ष अब, अब, अब क्या